नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करता हूँ बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और चलिए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सौरभ जी हैं जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और रेडिएशन थेरेपी के बारे में हम लोग उनसे जानेंगे कैंसर ट्रीटमेंट कैसे होता है कैंसर का कारण क्या है ये सारी बातें हम लोग कोशिश करेंगे ये बहुत ही अच्छी तरह से सिंपल वे में डॉक्टर साहब से समझने की कोशिश करेंगे तो डॉक्टर सौरभ सर का बहुत बहुत दिल से स्वागत है डॉक्टर कैसे

सौरभ जी <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ दूसरे मेहमान भी आएंगे डॉक्टर बरखा जी भी जुड़ गए हैं

डॉक्टर बरका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आप डेंटिस्ट हैं और गाने के, के बड़े शौकीन हैं तो बहुत बहुत स्वागत है अब आइए आप सभी कलाकारों का और डॉक्टर सौरभ जी का स्वागत में अनुष्का गुप्ता जी हमारे साथ है जो बहुत ही अच्छा कथक डांसर हैं तो मैं चाहूंगा कि छोटा सा गीत जरूर सुनाइए डॉक्टर साहब के स्वागत मेरा नाम अनुष्का गुप्ता है और मैं केथा कला केंद्र की स्टूडेंट हूँ मैं यहाँ पे गणेश परफॉर्म करने वाली हूँ क्या बात क्या बात स्वागत स्वागत

लाल लाल चढ़ायो को हर को गुड़ साई सुरवर को हर सुरवर कहे न जाए पर जय देव जय देव दे राज विद्या कन्या गुमान दर्शन जय देव

से कोई शरणागत हारे संत की संपत्ति सब ही भरपूर पावे तुम महाराज को महाराजो अति भावे दिन गुण गावे जय देव जय देव दर्शन मेरा जय देव जय देव

ंगणवीन रूप से आनंद पूजन पादे वाली नवा तमेंद्यालम परस्ाय सामर्पया केशव रायोदर वास्व हरीव गोपिता वल्लभम जानकनायक रामचंद

हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे बहुत बढ़िया अनुष्का बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही प्यारा सा परफॉर्मेंस और अशोक जी ने आपको ओम शांति लिख के भेजा है और साथ ही साथ ऋषि गुप्ता ने वेरी नाइस परफॉर्मेंस अनिष्का करके लिख के भेजा है और साथ ही साथ सो ग्रेसफुल अनुष्का काजल शर्मा ने आपको याद किया है

और अनुज द्विवेदी ये फिल्म इंडस्ट्री से हैं है उन्हें भी स्वागत किया है आपका वेलकम लिख के बेटा है तो जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया याद करने के लिए अनुष्का का बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गॉड ब्लेस यू इसी तरह आप परफॉर्म करते रहे आगे बढ़ते रहे यही हमारी शुभकामना तो आइए आप डॉक्टर साहब स्वागत का अपना इंडियन कल्चर पूरा हो गया है अब मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए धन्यवाद जमेश जी मेरा नाम सौरभ समंदरिया

मैं नेटिवली मूल रूप से जोधपुर जिला जो कि राजस्थान में वहां से बिलोंग करता हूँ स्कूल <laughs> तक की पढ़ाई अपनी स्कूल तक की पढ़ाई मैंने पाली जिले के अंदर पूरी की और उसके नहीं। नहीं। बाद एम एमडी और डीएनबी की डिग्रीज के लिए आगे बेंगलोर से पढ़ाई की उसके बाद वापस कुछ साल जोधपुर जिले के अंदर आकर सेवा का अवसर मिला

हुँ, और, हुँ, उसके बाद, बाद, और उसके बाद अहमदाबाद और उसके बाद गुजरात की धरती के अंदर आके जुड़ जाए तो अहमदाबाद दो साल स्टर्लिन कैंसर हॉस्पिटल के अंदर सेवा की और इसके बाद अच्छा अभी पिछले दो सालों से किरण हॉस्पिटल के अंदर एज ए कंसल्टेंट कैंसर एक्सपर्ट में सेवा दे रहा क्या बात बहुत बहुत धन्यवाद तो आइए मैं अब आपको सीधे जोड़ता हूँ जैसे कैंसर स्पेशलिस्ट है और इसकी ट्रीटमेंट जो है रेडियोलॉजी वगैरह किया जाता है तो शुरू शुरू में हमें जो है

ऐसा बताया गया कि कैंसर जो है पहले स्टेज पे या दूसरे स्टेज पे डिटेक्ट होने पर आठ हो जाता है और तो अब ये हमें डायग्नोज कैसे करें हम अपने आप को की ये कैंसर है शुरुआती स्टेज है ये कैसे पता लगेगा तो इसके बारे में आपके विचार हम जानना चाहें आ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है जो आपने बोली की अगर इसको सही स्टेज पे और जल्दी पकड़ लिया जाए तो जी जी जी इसके इलाज के कारगर होने के

प्रतिशत बहुत ज्यादा होते हैं कुछ तो ऐसे कैंसर हैं जिनके अंदर हम 95 फाइव टू नाइनटी परसेंट क्योर रेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अधिकतर केसेस में ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं जो कि हमें रूटीन चीजों के अंदर भी होते हैं जैसे अगर मुझे फेफड़ों का कैंसर है तो खांसी होगी जो कि हमें रूटीन में मौसम चेंज होता है तब भी खांसी हो सकती है तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है

कि सिम्टम्स आपको हमेशा मिले जुले मिलेंगे लेकिन अगर हुँ. वो रूटीन ट्रीटमेंट से फिजिशियन के ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहे हैं हुँ. जैसे आपको दो हफ्ते से खांसी है आपने इलाज लिया हुँ. उसके बाद भी ठीक नहीं हो जी. रहे हैं तो यू शुड शो एन एक्सपर्ट तो एक तो तरीका ये है कि अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें अगर एक ट्रीटमेंट फेल हो रहा है जो रूटीन ट्रीटमेंट है उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम्स है तो एक्सपर्ट की सलाह लें दूसरा

फोर्टी फाइव टू की एज के बाद हमें मास्टर चेकअप बॉडी का करवाना चाहिए जिसके अंदर कुछ ब्लड टेस्ट जो कि कैंसर बोले जाते हैं वो आते हैं दूसरा स्त्रियों के लिए ब्रेस्ट की मेमोग्राफी और सर्विकल कैंसर जो गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर है उसके लिए पैप टेस्ट ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं तो उससे अर्ली स्टेजेस में सिमटम्स आए पहले ही हम उसे पकड़ सकते ओके, ओके।

ये आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि ये सभी को खास हाँ करके महिलाओं को इन सारी बातों का ध्यान रखना है और समय समय पर हम लोग अगर इस तरह की बातों का ऊपर थोड़ा सा अटेंशन देते हैं तो निश्चित तौर पे हमें जो है बड़ी मुश्किल से जो चीज़ें होती हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं और कैंसर के जो दूसरे स्टेज है उस तक न जाकर हम लोग जो है पहले से ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं एक और बात पूछना चाहूँगा जो शुरुआती जो लक्षण है

कैंसर के कैसे चलिए कुछ फोड़ा हो रहा है या कुछ दर्द हो रहा है वो है या उसके पहले भी कुछ हमें सिम्टम्स पता चल जाता है जैसे अगर ऐसे ऑर्गन्स हमारे जो शरीर के बाहर है जैसे ब्रेस्ट वो शरीर के बाहर है अंदर हमारे हड्डियों के ढांचे के अंदर नहीं है तो उसके अंदर तो गांठ होती है तो फिर हमें पता चल जाता है लेकिन अंदर वाले जो कैंसर होते हैं जैसे मैंने फेफड़ों का बताया

इसी तरह से मस्तिष्क के जो ट्यूमर होते हैं ब्रेन ट्यूमर्स, उसके अंदर अच्छा वेग सिम्टम्स हम बोलते हैं जो कि सिम्टम्स के ऊपर कई बार हमारी रूटीन बिजी लाइफ में हमारा ध्यान नहीं जाता है वो होता है पेट के कैंसर में क्योंकि अच्छा हम यूजली साइंटिफिक लैंग्वेज में पेट को बोलते हैं पेंडोरास बॉक्स

मेंस एक जादूगर का जो पोटला होता है उसके अंदर से हम हाथ डाल के कितनी भी चीजें निकाल सकते हैं इसी तरह से पेट होता है अगर उसमें कोई गांठ होती है तो वो पेट बढ़ता जाएगा और उसके कुछ सिम्टम्स हमें ज्यादा पता नहीं चलेंगे यूजुअली पेट के जब ट्यूमर्स होते हैं अंडाशय के कैंसर आंतों के कैंसर्स तो उसमें गांठ अंदर बढ़ती रहती है क्योंकि उसके फैलने की जगह होती है और पेशेंट को यूजली इस तरह से प्रॉब्लम होती है कि रोज यूजली में चार रोटी खाता था

पंद्रह बीस दिन हुए मेरी रोटी तीन हो गई तो इस इतनी बिजी लाइफ में कई बार हम सोचते हैं स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ है लेकिन जब बहुत ज्यादा साइज़ बढ़ने लग जाती गांठ की दूसरे अंगों पर प्रेशर आने लगता है पेट दर्द बढ़ जाता है तब हमारा इस पर ध्यान जाता है तो इसलिए इन केसेस में स्क्रीनिंग जो मैंने बोला की सिम्टम्स आने से पहले आप करवाए तो स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ज्यादा मददगार होते हैं इन चीजों को सिमटम्स आने से पहले डिटेक्ट करने में

एक तो और तो, महंगा होता है कि हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए सोनो मेमोग्राफी करते हैं तो ये यूजली हजार से डेढ़ हजार रूपए के अंदर अंदर हो जाता है अच्छा अच्छा कुछ कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं तो ब्लड टेस्ट अलग अलग रेट अलग अलग लैब्स डिसाइड करती है बट मोटा मोटा पांच सौ से हजार रुपए के अंदर

ये ब्लड टेस्ट हो जाते हैं जो कि हम यूजुअली तीन चार ब्लड टेस्ट बोलते हैं सीए सीए 19.9 125 सी ए नाइन और बाकी पेट की सोनोग्राफी एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से और एक्सरे छाती का ये यूजुअली कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट जो हम मास्टर चेकअप में इंक्लूड करते हैं ये होते हैं तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो हर दो साल के अंदर भी या तीन साल के अंदर भी आप एक बार टेस्ट करवाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि पांच

से ज़्यादा कहीं पे है। रहता है और वैसे बीमारी पहले शुरुआत में तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रही है तो हम लोग सोचते मैनेज हो जाएगा ठीक हो जाएगा तो वो थोड़ा सा मुश्किल वाला काम करता है जब हम लोग

थोड़ा सा केयर नहीं करते हैं तब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब ने जो प्राइमरी सिम्टम्स हमें बताया है उसके ऊपर हम सभी को गौर करना है और ख़ास करके माताएं बहनें जो होती हैं उन्हें इस पर अटेंशन करना है कई बार माताएं है सोचती हैं कि ठीक है चलो परिवार के लिए है हम तो हमारा क्या इंपॉर्टेंस नहीं है ऐसे सोचते थे लेकिन जब बाद में पता चल जाता है तो परिवार वाले बहुत परेशान होते हैं तो वो चीज़ें ना हों इसलिए आप पहले से अपने आप को तैयार रखिए अपने

बीमारी पर किसी भी तरह का कोई भी बीमारी हो कैंसर ही नहीं कोई भी छोटी बड़ी भी सिम्टम्स आपको दिखाई देता है तो नेचुरली आपको जो है पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके सभी ट्रीटमेंट जो है शुरू कर देना चाहिए ताकि आप पहले से उसको डिटेक्ट कर सकें तो आइए आगे बढ़ते हैं विक्रांत जी एंड डॉक्टर बरखाजी हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं चाहूँगा कि छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर डॉक्टर साहब से और बातें करेंगे रेडियोलॉजी है क्या कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है और बहुत सारे लोग उससे घबराते भी हैं आजकल

क्योंकि बाल वगैरह चले जाते हैं तो वो फिर वापस आते हैं या नहीं आते वो सारी बातें हैं हम लोग डॉक्टर साहब से जानेंगे तो आइए विक्रांत जी मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा गीत जरूर सुनाइए डॉक्टर साहब जी पहले तो मेरा प्रणाम और नमस्कार मैं आप लोगों के बीच नमस्कार, नमस्कार। एक सॉन्ग आयत आप लोगों के बीच अरजीत सिंह का

हूझ हैं दुझिया है, है। आयत की तरह

कायम कायम तो गई रिवायत की तरह जया देख लिया है ओ दुझा दिखलिया है आयत की तरा

मेरे दिल की राहतों का तो जरिया बन गई है तेरे ईश्क की मेरे दिल पे कई धमन गई है

तेरा सीकर हो रहा है तेरा हो रहा है इबादत की तरा दुझ देख लिया है हो दुझ देख लिया है आ, आ, आ

क्या बात है है बहुत है। so much, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया थैंक यू सो मच विक्रांत जी जी ही ही अच्छा लग रहा प्यारा सा गीत आपने सुनाया सिंह का अब डॉक्टर सौरभ से जानने की कोशिश करते हैं रेडियोलॉजी के बारे में जी डॉक्टर साहब इस रेडिएशन थेरेपी हम इसको बोलते हैं रूटीन के अंदर आ, और कई बार गाँवों में हमारे आ, इसको

सिकाई भी बोलते हैं जो कि एक बहुत ही पुराना टर्म है जो कि की अच्छा। तरीके से लिया जाता है तो इस तरह से ऐसा लगता है कि जो पेशेंट रेडिएशन थेरेपी ले रहा है उसको एक्चुअली बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है उसके शरीर जल रहा है इस तरह से इस तरह से समाज के अंदर कई भ्रांतियां रेडिएशन थेरेपी के बारे में है जीजी एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि रेडिएशन थेरेपी एक बहुत ही कॉमनली कैंसर पेशेंट्स को दिया जाने वाला ट्रीटमेंट है

usually usually 60 to 70 patients cancer radiation radiation therapy uh, usually, radiation therapy patient normally CT scan table पर लेटता है इसी तरह से radiation की अत्याधुनिक machine हैं उस पर patient को लेटना होता है और उसके बाद इतनी advanced technology आ चुकी है आज के time में

कि पूरा ट्रीटमेंट जो रेडिएशन का है डेली का वो दो मिनट के अंदर तीन मिनट के अंदर पूरा किया जा सकता है जो कि दे, दे. आज से अगर 15 -20 साल पहले की बात करूं तो उसी ट्रीटमेंट में डेली सेशन के अंदर आधा घंटे का टाइम लगता था दे, दे. तो इस तरह से एक्सटर्नली हाई एनर्जी एक्सरे की मदद से अत्याधुनिक मशीनों से डेली दो मिनट का सेशन का ट्रीटमेंट रेडिएशन थेरेपी के द्वारा दिया जाता है और उसी से ट्यूमर को

यानी कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। जी। तो इसमें इसके बारे में यस। जैसे साइड बोलते हैं कई कई लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है। बार ये इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे और कैसे ये ठीक भी हो जाता है रेडियशन थेरेपी को अगर हम देखा जाए तो सर्जरी के साथ एक

साथ वाले ट्रीटमेंट बोल सकते हैं जिस तरह से हम किसी अंग की सर्जरी कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट उसी जी. जगह होता है जहां पे हम सर्जरी कर रहे हैं ठीक कि इसी तरह से रेडिएशन एक लोकल ट्रीटमेंट है जिस अंग में रेडिएशन हम दे रहे हैं जैसे अगर सपोज मुंह का कैंसर है और हम मुंह के अंदर रेडिएशन दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट ओनली जिस एरिया में रेडिएशन जा रहा है उसी जगह होगा न तो उसके ऊपर होगा न उसके नीचे होगा तो अगर मुंह के अंदर रेडिएशन जा रहा है

जैसे मुंह का कैंसर है पहले ऑपरेशन कर किया जाता है उससे जो भी दिखने वाला ट्यूमर है उसको निकाल दिया जाता है और उसके बाद रेडिएशन दे दौरान पेशेंट को धीरे धीरे कुछ छह हफ्तों का ट्रीटमेंट होता है डेली दो दो मिनट का इस तरह से लास्ट के दो तीन हफ्तों में पेशेंट को मुंह के अंदर छाले आते हैं थोड़ा लार बनना कम होता है और ये सारे साइड इफेक्ट जो होते हैं वो धीरे धीरे जैसे ही रेडिएशन खत्म होता है तो रिकवर हो जाते हैं

अच्छा प्रॉब्लम ये है कि हम एज ए सोसाइटी के अंदर इस तरह से भ्रांति पैदा हो जाती है कि मुंह के अंदर कैंसर हुआ तो उस पेशेंट को मुंह के अंदर छाले आए तो अगर मुझे ब्रेस्ट कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी लगनी है तो भी मेरे मुंह के अंदर छाले आएंगे <laughs> कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कि सर्जरी हो चुकी है जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हम पहले सर्जरी करते हैं फिर कीमोथेरेपी होती है

कीमोथेरेपी ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम हम रूटीन की की लैंग्वेज में जो बोलते हैं ग्लूकोस बोतल के के अंदर अंदर दवाई दवाई मिक्स करके हाथ के नस चढ़ाई के जाती है तो उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं तो अच्छा, अच्छा। सर्जरी फिर कीमो और फिर रेडिएशन थेरेपी का नंबर आता है तो कई बार सोसाइटी में यह भ्रांति होती है कि कीमोथेरेपी से कई बार हमारे

सर के बाल चले जाते हैं तो रेडिएशन देंगे तो रेडिएशन से भी सर के बाल चले जाएंगे कई बार सोसाइटी कीमो और रेडियो को एक ही चीज समझ लेती है हाँ, हाँ, दोनों में थोड़ा लेकिन ऐसा नहीं है हाँ ऐसा नहीं है रेडिएशन थेरेपी अगर ब्रेन के ट्यूमर को दी जाएगी तो ये लोकल ट्रीटमेंट है तब इस माथे के बाल जाने का खतरा है और वो भी तीन चार महीने बाद वो बाल वापस लग जाते हैं रिकवर हो जाते हैं

लेकिन अगर मुझे ब्रेन ट्यूमर्स के अलावा शरीर के किसी भी पार्ट में रेडियशन देनी है तो कोई खतरा नहीं है बाल जाने का तो इस चीज से एकदम निश्चिंत रहना चाहिए कि अगर शरीर के किसी भी भाग में रेडिएशन दे रहे तो बाल नहीं जाएंगे एक्सेप्ट ब्रेन ट्यूमर्स जी जी अच्छा ये केमो के बारे में जैसे आपने बताया ग्लूकोज के अंदर दवाई मिक्स करके सलाइन की तरह चढ़ाया जाता है तो इससे केमो से भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं बॉडी पर

कीमोथेरेपी से भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि शॉर्ट लिविंग होते हैं अच्छा अधिकतर केसेस में कीमोथेरेपी जब कीमोथेरेपी भी दो तरीके से दी जाती है कई बार हम रेडिएशन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसके साथ में रेडिएशन के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए कीमोथेरेपी हर हफ्ते के शेड्यूल के हिसाब से बॉटल में सलाइन की तरह चढ़ाई जाती है उस कीमोथेरेपी से कई आ, माथे के बाल वगैरह कभी नहीं जाते हैं

अच्छा। ट्रीटमेंट यूज़ यूज किया जाता है गर्भाशय की ग्रीवा यानी सर्वाइकल ग्रीवाइकल भोजन नली के कैंसर्स में और यूजअली मुंह के कैंसर्स में जब ऑपरेशन हो जाता है तब लेकिन कुछ कीमोथेरेपीज ऐसी होती हैं जिससे माथे के बाल टेम्पररी टाइम के लिए चले जाते हैं हु. जैसे अंडाशय के कैंसर्स हैं उनके अंदर

जैसे आंतों के कैंसर है उसमें ऑपरेशन के बाद हम कीमोथेरेपी देते हैं तो उनके अंदर बट इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं नई नई चीजें धीरे धीरे साइंस में डेवलप हो रही है कि जो आपके बालों का जो लॉस पहले होता था उतनी जो डेंसिटी सघनता है वो तो अभी कम, कम हो हाँ तो अब जो लॉस होता है वो कम होता है साइंस बहुत आगे जा रहा है इस मामले में और हो सकता है कुछ सालों में ऐसी कीमोथेरेपी ड्रग्स ही आ जाए जिसके अंदर बालों का कोई लॉस

ना नहीं जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट का जब आ, टेस्टिंग किया जाता है तो मोस्टली वगैरह लिया जाता है ये क्या है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए क्या ये करने से हमें गारंटेड ये पता हो जाता है कि भाई ये कैंसर ही है या इसके अलावा भी और कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ता है उसके बाद हम आ, इस कंक्लूशन पे आते हैं कि कैंसर है यूजली uh, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है

कि बायोप्सी करवानी चाहिए या नहीं क्या यह फाइनल आंसर है और कई एक भ्रांति इसके साथ भी जुड़ी हुई है कि कैंसर के लिए जब आप बायोप्सी करवाते हैं तो हम गांठ को छिड़वा देते हैं और वो बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है ये भ्रांति बहुत ही कॉमनली आती है तो बायोप्सी यस शॉर्ट शर्ट अगर हमें कैंसर का डायग्नोसिस कन्फर्म करना है तो फिर बायोप्सी इसके लिए बेस्ट तरीका है और इसके अंदर हम

जैसे सपोज आप मान लीजिए कि ब्रेस्ट के अंदर गांठ है तो उसके अंदर अगर बहुत छोटी गांठ है तो हम सोनोग्राफी की मदद से उस गांठ को पहले देखते हैं और फिर ये एक ऑफिस प्रोसीजर होता है ऑफिस प्रोसीजर मतलब आप आए बायोप्सी एक 10 मिनट 10 से 15 मिनट का काम होता है उसके अंदर वो बायोप्सी हुई उस गांट के अंदर से एक टिश्यू निकाले जाता है और टिश्यू एकदम आप मानिए एक चावल के दाने के बराबर

हम्म हम्म तो उससे पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन भी नहीं होता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी नहीं होता है और वो टिश्यू फिर लैब के अंदर भेजा जाता है डॉक्टर्स इसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं पैथोलॉजिस्ट जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर ये देखते हैं कि जो छोटे छोटे कोशिकाएं हैं वो कैंसर की इसमें आ रही है या नहीं आ रही है तो एक तो इससे डायग्नोसिस कन्फर्म होता है दूसरा अगर हमें वो कैंसर पता चल गया

तो उसके ऊपर आज के टाइम में नई रिसर्च में ये देखा गया है कि एडवांस टेस्ट बायोप्सी के सैंपल पे किए जा सकते हैं जैसे अगर कोलोन कैंसर है आंतों का कैंसर है उसके अंदर भी बहुत टाइप के कैंसर होते हैं अगर उसके ऊपर और कुछ जेनेटिक टेस्ट किए जाए तो हमें आगे किस तरह से ट्रीटमेंट की दवाइयां उनके लिए यूज करनी है वो भी हमें पता चलती ब्रेस्ट कैंसर है उसके अंदर हम कुछ टेस्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है

हार्मोन थेरेपी थेरेपी की पेशेंट्स को को आगे देनी देनी देनी है है, या नहीं टारगेटेड हॉर्मोन थे बात पूछना चाहूंगा आज के समय में जैसे पहले एक भ्रांति था कि कैंसर हो गया मना आदमी फिर जिंदा नहीं रहेगा उनका कुछ टाइम पीरियड हो गया है

साल दो साल के बाद वो नहीं रहेंगे ऐसे हम लोग एजन कर लेते हैं आज ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है तो लोग रिकवर हो रहे हैं और फिर से नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हैं तो मैं चाहूंगा किस -किस चीजें आई है थोड़ा सा बताए सबसे अच्छी बात ये हुई है पिछले सालों के कम्पेयर में इन दिनों की पिछले टाइम में ऐसा होता था कि पेशेंट

के अंदर अवेयरनेस बहुत कम होती थी वो आप जैसे पहले सुनते होंगे कि जब हमारे दादाजी वगैरह थे उस टाइम ट्यूबरको की वजह से भी बहुत जाने जाती थी। ठीक इसी तरह से कैंसर की वजह से भी पहले के टाइम बहुत जाने जाती थी क्योंकि बहुत लेट स्टेज में वो पता चलता था बिकॉज अवेयरनेस कम अब जल्दी स्टेजेस में पता चलने लग गया है तो इसके कारण से ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो रहा है प्लस कुछ ऐसे कैंसर

इतने अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि जिस तरह से हम एक डायबिटीज का पेशेंट होता है वो अपनी लाइफ लॉन्ग अपनी पूरी लाइफ डायबिटीज के साथ जीता है अपना ट्रीटमेंट लेता है ठीक इसी तरह से अगर अर्ली स्टेज में हमारे ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट लग जाते हैं तो पेशेंट अपनी पूरी उम्र इसके साथ जी सकता है कई बार तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और इन बार कई बार वापस आता है तो भी पूरी तरह से हम उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं

तो पेशेंट की आयु जो है वो अपनी नॉर्मल आयु जी सकता है तो ये एडवांसेस हर तरीके से है ये जेनेटिक लेवल पे जो टेस्ट नए नए आ गए हैं और उनके खिलाफ टारगेटेड थेरेपीज आई है उससे है रेडिएशन थेरेपी की टेक्निक्स अच्छी हुई है उससे है और सर्जिकल टेक्निक्स नए नए आई है उससे है तो काफी चीजें और भी आ रही है आगे जिससे हो सकता है कि हम धीरे धीरे धीरे

एडवांस स्टेजेस के अंदर भी अच्छा ट्रीटमेंट कर पाए तो पहले की तुलना में अभी कॉस्ट बढ़ गया है कैंसर ट्रीटमेंट में या फिर नॉर्मल है या फिर कैसा है मेडिसिन जो बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करती थी वो अभी क्या कुछ रिसर्च ज्यादा हुए हैं तो नॉर्मल जैसे मेडिसिन उस रेट में मिल रहे हैं कि कुछ हायर रेट्स हैं क्या है?

एक चीज तो यह है कि पहले जितनी मेडिसिन थी कैंसर इतना फास्ट रिसर्च हो रहा है कैंसर के अंदर कि पहले जो मेडिसिन थी अब उससे रोज आप देखेंगे अगर जर्नल्स हमारी आती मेडिकल जर्नल्स रोज दो तीन नई दवाइयां आ रही हैं तो जब भी दवाइयां नई आ रही है तो स्टार्टिंग में वो महंगी रहती है बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है तो प्रधानमंत्री की जो दवा वितरण केंद्र है प्रधानमंत्री जी के नाम से

जी तो उसके अंदर भी दवाइयाँ काफी अच्छी रेट्स पे अवेलेबल होती है और धीरे धीरे धीरे जैसे जैसे वो दवाई अवेलेबल होती जाती है इंडिया के अंदर फिर वो धीरे धीरे उसकी कॉस्ट कम हो जाती है अच्छा। हाँ, जब नई दवाई आती है तब थोड़ी वो कॉस्टली रहती है हम्म बट जैसे जैसे टाइम निकलता है काफी कम हो जाती है जी जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे अभी डायबिटीज वाले पेशेंट है वो ट्रीटमेंट लेते हैं ठीक हो जाते हैं लेकिन कंटिन्यू उनको मेडिसिन चलते हैं

आ, कुछ ना कुछ तो टैबलेट उनको रेगुलर लेना पड़ता है चाहे छोटी हो बड़ी हो लेनी पड़ती है और फिर ट्रीटमेंट के साथ साथ मना गोली के साथ साथ मेडिसिन के साथ साथ उन्हें डॉक्टर को भी चेकअप करवाना पड़ता है तीन महीने दो महीने में और ब्लड टेस्ट भी करवाना पड़ता है रेगुलर वो लोग फिर अपने घर से ही करते हैं डायबिटीज़ चेकिंग तो क्या कैंसर में कैसा है ट्रीटमेंट होने के बाद क्या उनको रेगुलर कुछ मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ती हैं या नहीं

तो यूजुअली अधिकतर कैंसर के अंदर एक बार पूरा ट्रीटमेंट हो गया तो फिर यूजुअली हम कोई मेडिसिन उनको नहीं देते हैं नहीं। हाँ, हाँ हम उनको एक चीज जरूर बोलते हैं कि सारी चीजों का लिंक कैंसर के अंदर वो इम्यूनिटी से है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता हम्म तो आप अपनी डाइट हेल्दी रखें एंटी वाली डाइट लें एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब हरी पत्तेदार सब्जी हल्दी ये चीजें आपकी डाइट में जरूर होनी चाहिए

दूसरा अपने लाइफस्टाइल फिट रखें मोटापा ज्यादा जमाना होने दें और रूटीन अच्छा, में रोज दस मिनट रोज दस मिनट एक्सरसाइज करें हम्म हम्म इसके साथ ही जब हमारा ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है उसके बाद में हम यूजुअली फर्स्ट टू इयर्स पेशेंट को हर तीन महीने में चेक करते हैं अगर जरूरत लगती है तो हम उसको कुछ टेस्ट भी एडवाइज करते हैं ये देखने के लिए कि कहीं बीमारी वापस तो

नहीं आ गई है mm -hmm. क्योंकि एक बार इस बीमारी से आप निकल जाते हैं mm -hmm. अगर आपकी स्टेज पहले ज्यादा थी जैसे आपका थर्ड या फोर्थ फोर्थ ए स्टेज के अंदर या थर्ड या थर्ड थर्ड बी स्टेज स्टेज सी के अंदर कैंसर पता चला है तो वापस आने की रिस्क mm -hmm. थोड़ी ज्यादा रहती है तो स्पेशली फर्स्ट टू इयर्स के अंदर हम तीन तीन महीने से चेकअप रखते हैं और जरूरत के अनुसार स्टेज के अनुसार कौन सी जगह का कैंसर है उसके अनुसार हम जरूरत होती है तो सी स्कैन एम

ये सब भी करवाते हैं दो साल के बाद वापस आने की रिस्क रहती है लेकिन काफी कम हो जाती है इसलिए हम हमारा जो चेकअप है वो तीन तीन महीने की जगह छह छह महीने पे करते हैं और यूजुअली इस तरह से बोला जाता है कि पांच साल के बाद कई बार पेशेंट अपनी बीमारी को भूल जाता है तो वह आना छोड़ देता है बट स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बोलती है कि साल में एक बार एटलीस्ट पेशेंट को चेकअप कर लेना चाहिए <laughs>

चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण कैंसर ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो रहा है और लोग भी इसके प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं ट्रीटमेंट अच्छी तरह से ले रहे हैं और साइड इफेक्ट्स भी कम होते जा रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि डेथ रेट बिल्कुल बहुत कम है डेथ रेत के बारे में बताइए थोड़ा सा मरने वालों की संख्या कैंसर से अभी कितना घटा है कुछ रिसर्च अगर आपके पास हो क्योंकि आप काफी समय से इस चीज़ पर काम कर रहे हैं

तो डेथ रेट्स पहले के कंपेरिजन में काफी कम हुए हैं यूजली uh, हम डेथ रेट्स को इस तरह से देखते हैं कैंसर के अंदर स्पेशली इस तरह से देखा जाता है कि पेशेंट का ओवरऑल सर्वाइवल कितना है जैसे आज मैंने हंड्रेड पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद में ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद पेशेंट की लाइफ कितनी बाकी रही

जैसे मान लीजिए 45 इयर्स की एज में पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया गया और उसके बाद पेशेंट कितना इयर्स तक लाइफ रहती है सर्वाइवल सर्वाइवल ओवरऑल उसको बोलते हैं कुछ कैंसर में हम डिजीजी सर्वाइवल के बारे में बात करते हैं जैसे कुछ कैंसर्स होते हैं जो खराब होते हैं जैसे भूजन नलीस का कैंसर जो होता है उसके अंदर काफी ट्रीटमेंट एडवांस होने के बाद

ओवरऑल सर्वाइवल चार से पांच साल का ही माना जाता है ये के अंदर हम बोलते हैं तो उसके अंदर हम बात करते हैं डिजीज फ्री सर्वाइवल मीन पेशेंट को वापस जब सेकेंड टाइम कैंसर आ रहा है वो कितने टाइम बाद आ रहा है? कितने टाइम तक पेशेंट डिजीज फ्री रहा है तो उस चीज के बारे में बात होती है सबसे अच्छे रिजल्ट इसके अंदर हमें ब्रेस्ट कैंसर में मिलते हैं स्टेज वन और स्टेज टू के अंदर ओवरऑल सर्वाइवल नाइनटी टू नाइन्टी

Usually देखा गया है और स्टेज थ्री और स्टेज स्टेज थ्री के अंदर हम यूजली डिजीज पे सर्वाइवल की बात करते हैं तो स्टेज थ्री के अंदर भी डिजीज पे सर्वाइवल चार से छह साल यूजली ब्रेस्ट कैंसर में देखा गया है

डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है एक सवाल आया है थोड़ी देर में सवाल लेते हैं अभी डॉक्टर होता है रेडियशन थे क्यूँकी कुछ टीथ जो है वो अवस्थ हो जाते हैं निकल जाते हैं कैंसर रेडियो थेरेपी के बाद में शायद की प्रॉब्लम होती है तो उस वजह से तो एक डेंटिस्ट मैं इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ तो इम्प्लांट प्लेसमेंट

सर्जरी मुझे कब परफॉर्म करनी चाहिए कितना वेट करना चाहिए उन पेशेंट्स के लिए? दो साल के बाद में ए नेक्रोसिस यानी जबड़े की हड्डी का सड़ना ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर हम पेशेंट को जल्दी कुछ प्रोसीजर के अंदर लेते हैं तो यूजुअली हम टू इयर्स तक वेट करते हैं और टू ईयर्स के बाद भी अगर हम प्रोसीजर्स करते हैं तो एक बार रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो है उनकी ओपिनियन लेकर और हम कुछ रेडिएशन के इफेक्ट कम रहे

जो लेट साइड इफेक्ट्स रहते हैं हैं हैं। फाइब्रोसिस वगैरह, उसके उसके लिए लिए हम यूजुअली 15 20 डेज का ट्रीटमेंट पेशेंट्स को देते हैं और उसके बाद प्रोसीजर के लिए आगे के आगे डेंटल पास भेजते टू थ्री इेट वेट वेट करने के बाद में भी इम्प्लांट सर्जरी हो जाती है ऐसे पेशेंट्स में तो इट जस्ट बिकॉज ऑफ दुलरिटी सर्जरी पर

कोई गाइडलाइन आपकी यूजुअली हम यूज आपकी सर्जरी प्लान्ड है और यूजुअली सर्जरी जब हो जाती है उसके बाद यूजुअली टू टू मंथ्स तक आगे देते हैं ताकि ये जो रिस्क है के रिस्क, वो बहुत कम रहे। पहला <laughs> की एक रूटीन हम उस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं जिसके अंदर

की कोई हिस्ट्री नहीं है hmm. जैसे मदर फादर ब्रदर सिस्टर्स चाचा चाची, नाना, नानी, इनको अगर कोई नहीं हुए तो कैंसर होने की उस तरह से रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो उसके अंदर हम यूजली फिफ्टी ईयर्स के बाद में रूटीन चेकअप कर सकते हैं अगर हम मेल हैं फीमेल के अंदर यूजली हम फोर्टी इयर्स के बाद में रूटीन चेकअप

जो कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो एडवाइस करो यही दूसरी चीज अगर हमारे फैमिली के अंदर फैमिली हिस्ट्री है फैमिली हिस्ट्री कैसे पता चलता है कि जैसे मदर फादर या ब्रदर सिस्टर ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है अगर उनको कैंसर हुआ है और स्पेशली उनको 50 इयर्स की एज के कम के अंदर कैंसर हुआ है दैट मीन्स ये कैंसर फैमिली के अंदर आगे रन कर सकता है तो उस टाइम हम हमारी स्क्रीनिंग की जो एज होती है वो दस साल कम कर देते हैं

हम यूजअली थर्टी इयर्स के ऊपर ही स्क्रीनिंग चालू कर देते हैं जैसे अगर कोलोन कैंसर है आंतों का कैंसर वो अगर हमारी फैमिली में जैसे मेरे ब्रदर को फोर्टी इयर्स की एज में हो गया है तो मैं अपनी स्क्रीनिंग फोर्टी इयर्स या कई बार कुछ केसेस में हम थर्टी फाइव ईयर्स पे भी स्क्रीनिंग टेस्ट करवा देते हैं तो जिन केसेस में रिस्क ज्यादा है फैमिलियल कैंसर लग रहा है उसके अंदर

स्क्रीनिंग जल्दी बट कुछ ऐसा है कैसा प्रोसीजर की वो परमानेंटली जाते हूँ सब न्यूक्रोसल फाइब्रोसिस जो जिसके कारण कई बार पेशेंट्स का मुंह खोलना कम हो जाता है आप उसके बारे में बात कर रहे हैं

तो उन बैंड को कम करने का अभी हाल फिलहाल ऐसा कोई उपाय नहीं है बस हम यही बोलते हैं पेशेंट्स को कि आपके जो टोबैको की हैबिट है वो आप छोड़ दीजिए सेकंड बहुत ज्यादा अगर मुंह बंद होता है तो फिर जैसे आप डेंटल सर्जन मुंह ओपन करने के लिए माइनस सर्जरीज करते हैं वो कर सकते हैं अदरवाइज इसके लिए अभी एग्जैक्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं है कई बार वो वापस होता रहता है

और कई बार चीजें जो हैं हमारे सामने आती हैं यूनिक आती हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी बातचीत हो जाती है तो निश्चित तौर पे हमें रास्ता भी मिल जाता है तो किसी भी तरह से कोई भी बात हो कोई भी बीमारी हो उसके लिए आपको जरूर बातें करना शुरू कर देना चाहिए अपने फिजिशियन से शुरू कीजिए और उससे बड़े जो फिजिशियन को उन्होंने डायग्नोस के लिए बताया है वहाँ पर भी जाके आप हर बात को पूछिए पूछने से क्या तो बहुत सारी क्लियरेंस हो जाती है और आप उसके लिए तैयार भी हो जाते हैं कई बार हम लोग सिर्फ

हाँ हाँ करते हैं और ट्रीटमेंट करते रहते हैं तो उसमें क्या एक कंफ्यूजन भी रहता है कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा है और ब्लाइंडली उसको करते जा रहे हैं तो वो बड़ा मुश्किल वाला काम होता है लेकिन ओपन अप रहेंगे तो सब चीजें जो है क्लियर हो जाती है तो ये बहुत जरूरी है कि आप हर बात के लिए बोलिए और बात कीजिए उसके लिए तो बात करेंगे तो बातें समझ में आ जाएगी और आपको भी अच्छा लगेगा <laughs> तो चलिए जाते जाते मैं डॉक्टर बरखा से ही कहना चाहूँगा

जीवन की कुछ बातों को रूबरू करता हुआ सर एक ये सॉन्ग किशोर जी का गाया हुआ है ये जीवन है इस जीवन का यही है यही है यही है रंग रूप थोड़े गम है थोड़ी खुशिया थोड़े गम है थोड़ी खुशिया

यही यही यही है है है है धूप ये जीवन थैंक यू सर बहुत बहुत अच्छा बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब बहुत ही सुंदर जो है आपने इन्फॉर्मेशन दिया है और मुझे लगता है कि हम सभी लोग और बहुत सारे हमारे दर्शक मित्र भी आपके इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर खुशी उनको महसूस हो रहा है

और सबने ने लिखा है यूजफुल इंफॉर्मेशन करके तो चलिए जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर दें आप कैंसर से रिलेटेड मैं दो पॉइंट्स में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा जी, जी जी सबसे पहली चीज डरे नहीं ये नहीं। भी एक बीमारी है जिससे लड़कर इससे जीता जा सकता है जरूरत है इसे जल्दी पकड़ने की इसीलिए सचेत रहे

अपने डॉक्टर से बात करते रहें और और और पॉजिटिव माइंडसेट के के साथ इससे लड़े और इससे लड़ें दिखाएं और समाज के लिए प्रेरणा जी जी, जी। चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया है और चलिए एक और बात मुझे याद आ गया कि जाते जाते आप अपने हॉबीज के बारे में बताइए <laughs> क्योंकि हर टाइम पे, कैंसर पेशेंट के साथ रहकर

बोर तो नहीं होते हैं आप कैसे आपने आप को लाइवली रखते हैं आप थोड़ा सा वो बताइए <laughs> जो आज के टाइम में कम हो पाता है कि क्रिकेट खेलना ये अच्छा, अच्छा। जब मैं यंग था तो बहुत बड़ी हॉबी थी मेरी अभी दूसरा सिंगिंग वो पहले काफी मैं सिंगिंग करता था लेकिन अब वो भी छूट रहा है लेकिन मैं सोच रहा हूँ अच्छा। जैसे जैसे टाइम निकालना है वैसे वैसे कुछ ना कुछ सिंगिंग

जैसे विक्रांत जी ने बहुत अच्छे गीत गाए मेरा भी मन करता है कि इस अभी को मैं और आगे दिखा लेकिन अभी का टाइम कम मिलता है तो लेकिन ये पहले मैंने काफी किया है और दूसरा बुक्स पढ़ना अच्छा अच्छा ये तीसरी चलिए जाते जाते एक हैं

है <laughs> ये एक है ये बाउंसर मेरे लिए लिए क्योंकि इन दोनों ने अच्छे गाए हैं तो एंडिंग अच्छी हो इसके लिए अच्छा है कि मैं कुछ नहीं गाऊं बस एक हंसी के साथ एक छोटा सा चार लाइनें मैं जरूर बोलना चाहूंगा हालांकि ये लाइने विदाई के टाइम बोली जाती है लेकिन

क्यूँकि ये खुद लिखी हुई है तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इसी से मैं एंडिंग करू आज जी विदा की बेला में आंखों की पौरे गीली है दिल में एक ज्वार उमड़ता है भावों की सरिता नीली है क्या, क्या मैं तुमको दे पाऊंगा उपहार हृदय जो चाहता है वो शब्द कहाँ से लाऊ मैं जो अंतर में अकुलाता है वाह <laughs> थैंक यू बहुत खूबसूरत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया

चलिए विक्रांत विक्रांत जी चार लाइने डॉक्टर साहब के लिए फिर सुनाइए क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है सिंगिंग उनका हॉबी है जी जी, जी। न, तो आइए मैं एक आप लोगों के बीच तेरे नाल सोनिए जे तेरे नाल दगा में कमा की र

मर जावा hmm. हे कि कर मैं मर जावा सोनिए तेरे नाले दगा मैं कमावा कमा नियल कर मैं मर जावा हे नीरभ कर मैं मर जावा

ओ दुनिया से डर के मैं दुनिया से डर के मैं तेन छोड़ जावा नीरभ कर मैं मर जावा आए नीला कर मैं मर जा

थैंक यू बहुत चलिए विक्रांत जी बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया सा गीत आपने सुनाया है थैंक यू सो मच और डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगोकामनाएं इसी तरह आप कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते रहें और अवेयरनेस प्रोग्राम जिस इस प्रोग्राम से जिस तरह से अवेयरनेस हुआ है किस तरह से हम लोग का ट्रीटमेंट ले कैसे डायग्नोस करे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट नॉलेज है जिसके बारे में हर व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए ताकि वो बहुत जल्दी इसके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू कर सके और

आ, कम समय में वो अपने आप को फिर से रीगेन कर सके अपने हेल्थ को तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें लगती हैं हमें कि क्या इस पे बात करना है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेल्थ के लिए तो आपने बहुत ही अच्छा यूजफुल नॉलेज आपने शेयर किया थैंक यू सो मच बहुत बहुत आए आपको गॉड ब्लेसिंग थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत ओम शांत सबके मन तो भाती है मुलाकातें